विचारधारा और कार्यक्रम गदर पार्टी ब्रिटिश शासन की विरोधी थी और उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करके यहां अमेरिकी ढंग का प्रजातंत्र स्थापित करना उसका विश्वास था कि प्रस्तावों प्रतिनिधिमंडलों और प्रार्थना पत्रों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है अंग्रेज शासकों के सामने नरम दलीय नेताओं का नाचना भी वे पसंद नहीं करते थे जिस गणतंत्र की बात वे करते थे उसमें किसी तरह के राजा का नहीं बल्कि एक चुने हुए राष्ट्रपति की गुंजाइश थी भारत की आजादी हासिल करने के लिए गदर पार्टी व्यक्तिगत कार्रवाइयों पर उतना निर्भर नहीं करती थी जितना इस बात पर कि सेना में प्रचार करके सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया जाए उन्होंने सैनिकों से अपील की कि वे विद्रोह के लिए उठ खड़े हो गदर के क्रांतिकारियों का वर्ग चरित्र भी पहले के क्रांतिकारियों से भिन्न था पुराने क्रांतिकारी मुख्यतः निम्न मध्यम वर्ग के कुछ शिक्षित लोग थे जबकि गदर पार्टी के अधिकांश सदस्य किसान से मजदूर बने लोग थे और इसलिए उन्होंने विद्रोह के लिए किसानों से भी उठ खड़े होने की अपील की दो कमजोरिया गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी जहाँ लोगों को कुछ नागरिक स्वाधीनताएं और अभिव्यक्ति की आजादी हासिल थी जबकि उस समय भारत में ये चीजें नहीं थी वहां गदर के नेता खुलकर अपनी योजनाओं इरादों और कार्यक्रम पर बहस करते और उन पर लेख लिखते थे इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को उनकी योजनाओं की पूरी पूरी जानकारी रहती थी और वे गदर के क्रांतिकारियों की गतिविधियों से पैदा हो सकने वाली हर स्थिति से निपटने को तैयार थे गदर के नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस अगोपनीयता की बहुत बड़ी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ी दूसरी प्रमुख कमजोरी उनका ये भ्रामक विश्वास था की एक साम्राज्यवादी शक्ति उनको दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति के चंगुल से आजाद कराने में ईमानदारी के साथ आजादारी प्रवृत्ति एक जैसी होती है जब पहला विश्व युद्ध आरम्भ हुआ तब गदर पार्टी और दूसरे क्रांतिकारियों ने नारा दिया की ब्रिटेन की मुसीबत हमारे लिए सुनहरा अवसर है और की दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है इस विश्वास के साथ उन्होंने जर्मनी के कैसर से सहायता के लिए संपर्क किया कैसर के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान स्वाधीन भारत की भावी व्यवस्था से संबंधित कुछ शर्तें भी उन्होंने रखने की कोशिश की मगर इस नुक्ते पर कैसर का जवाब हमेशा अस्पष्ट रहा उसकी दिलचस्पी जंग के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का अधिक ऐसी अधिक इस्तेमाल कर सकने तक ही सीमित थी उसके अपने जंगी उद्देश्य थे ब्रिटेन और फ्रांस से अधिक से अधिक उपनिवेश छीनना इस तरह गदर की क्रांतिकारी साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति से एकदम अनजान थे वास्तविक और स्थायी मुक्ति के लिए गुलाम देशों को पूरी साम्राज्यवादी व्यवस्था से लड़ाई लड़नी होगी ये बात रूस में नवंबर 1917 की क्रांति के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हुई महान अक्टूबर क्रांति और उसका प्रभाव 1917 की अक्टूबर समाजवादी क्रांति मानवता के इतिहास में एक युगांतकारी घटना है उसने केवल रूस में ही साम्राज्यवाद को पराजित नहीं किया बल्कि पूरी साम्राज्यवादी व्यवस्था को भी एक जबरदस्त झटका दिया इस क्रांति ने रूस में मनुष्य द्वारा मनुष्य के और राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के शोषण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त कर दिया सोवियत जनता अपने भाग्य की स्वामी बन गई खेतों कारखानों और वर्कशॉपों पर उसका सामूहिक स्वामित्व तो कायम हो गया अक्टूबर क्रांति ने न सिर्फ रूस के आवाम को पूंजीपतियों और जमींदारों की गुलामी से मुक्त किया बल्कि एक बिल्कुल नए समाज और नए इंसान को भी जन्म दिया उसने गुलाम देशों के स्वाधीनता सेनानियों को प्रेरित किया और उनके अंदर विश्वास जगाया कि उनकी लड़ाई कामयाब होकर रहेगी उसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे मुक्त संघर्षों को नए आयाम भी दिए विश्वव्यापी साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम का अंग होने के नाते भारत का स्वाधीनता संग्राम भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके में भी एक फैलाव आया और महसूस किया गया कि आर्थिक और सामाजिक समानताओं के बिना आजादी का कोई अर्थ नहीं होगा अक्टूबर क्रांति और यूरोप तथा एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी क्रांति की लहर ने और साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत भारतीय जनता के क्रांति तरफ बढ़े कदमों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को चौकन्ना कर दिया था उन्होंने अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दो तरफा नीति अपनाई एक तरफ तो उन्होंने मॉनटेगोर्ड सुधारों का ढकोसला खड़ा करके नरम राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की और दूसरी तरफ राजद्रोह के मामलों की छानबीन करने और क्रांतिकारियों के दमन के उपाय सुझाने के लिए न्यायमूर्ति रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की इस कमेटी की सिफारिशें बड़ी ही पार्श्विक थी उसने साधारण राजनीतिक गतिविधियों तक को राजद्रोह करार दे दिया रौलट कमेटी की दमनकारी सिफारिशों के विरोध में गांधी जी ने एक दिन आम हड़ताल का आह्वान किया इस आह्वान के अप्रत्याशित प्रभाव हुए और जनता अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए एकजुट होकर सामने आ गई। यह सरकार के लिए ही नहीं हमारे नेताओं के लिए भी एक नई बात थी अंग्रेजों ने भारतीयों को सबक सिखाने का निश्चय किया और तेरह अप्रैल को बाग में इस निश्चय को अमली रूप भी दे दिया गया। इसके बाद तो जनता में गुस्से की लहर दौड़ गई और पंजाब के लगभग सभी शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। सरकार ने उसे संगठित विद्रोह की संज्ञा दी लेकिन वास्तव में गांधी जी भी इस सब के लिए तैयार नहीं थे उन्होंने ऐलान किया की कि एक दिन की आम हड़ताल का नारा देकर उन्होंने भयंकर भूल की थी उन्होंने लोगों से आंदोलन बंद करने और सुधारों पर अमल करने का अनुरोध किया सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा कि जनता शुद्ध एवं परेशान है और कुछ कर गुजरने के मूड में है उन्होंने कांग्रेस से ये भी कहा कि अगर जनता के इस गुस्से को सही रास्ते पर न डाला गया तो वो अपना रास्ता अपनायेगी जो देश के लिए अहित होगा इस तथ्य की ओर ऐसी आँखें बंद करने ऐसी कोई लाभ नहीं होगा की हम क्रांतिकारी युग ऐसी होकर गुजर रहे हैं उन्होंने ऐलान किया और कहा प्रकृति से और परंपरा से हम क्रांतिकारियों को पसंद नहीं करते हैं कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में लालाजी की उस चेतावनी पर भी विचार किया और गांधीजी को निर्देश दिया गया कि वे स्वराज्य के लिए असहयोग आंदोलन आरंभ करें आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा जी बंगाल गए और कुछ क्रांतिकारी नेताओं से मिलकर उनसे एक साल का समय मांगा और कहा की अगर वे एक साल के अंदर स्वराज्य न प्राप्त कर ले तो क्रांतिकारियों को अपने रास्ते पर चलने की पूरी छूट होगी क्रांतिकारी नेताओं ने गांधीजी की बात मान ली सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ देखते देखते वो सारे देश में फैल गया और गांवों की छोटी छोटी झोपड़ियों तक में स्वराज शब्द गूंजने लगा आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधीजी ने जो भी रोकथाम की शर्तें लगाई थी उन सबको भी तोड़ किसान पूरे जोश के साथ आंदोलन में कूद पड़े सरकार परेशान और घबराई हुई थी उसके हाथ पर फूलने लगे थे यदि सरकार की की शहरों से चलकर करोड़ों किसानों तक तो पहुँच जाती है तो अंग्रेजी हुकूमत के पास बचत के लिए कोई चारा नहीं रह जाएगा तीस करोड़ जनता के विद्रोह की खोलती हुई हांडी से उनकी सारी तोपें और हवाई जहाज भी उन्हें बचा नहीं सकेंगे गांधी जी भी खुश नहीं थे और उतने ही घबराए हुए थे वे आंदोलन वापस लेने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा में थे और फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना से उन्हें ये अवसर मिल गया बजाय इसके कि वे उस घटना का स्वागत करते और जनता से उसी प्रकार की हजारों और घटनाओं की मांग करते उन्होंने किसी से सलाह लिए बगैर चुपचाप आंदोलन वापस ले लिया और राजनीति से अलग हो गए इस पृष्ठभूमि में क्रांतिकारियों ने जिन्होंने गांधी जी के कहने पर हथियार रख दिए थे अपने को संगठित करके फिर से हथियार उठाने का फैसला किया